श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग वेदांत साधना संबंधी अवशिष्ट बातें तथा इस्लाम धर्म साधना ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात साधकों की सर्व प्रकार योग विभूति तथा संकल्प सिद्धि के संबंध में शास्त्रीय सिद्धांत उपनिषद का कहना है कि इस प्रकार से पुरुष सिद्ध संकल्प होते हैं तथा उनको देव पित्र आदि जिस लोक के देखने की जब इच्छा होती है तभी वे समाधि बल से उन लोगों का साक्षात दर्शन करने में समर्थ होते हैं महामुनि पतंजलि ने स्वरचित योग शास्त्र में इस विषय का उल्लेख कर कहा है कि ऐसे पुरुषों में सर्व प्रकार की विभूति या योगेश्वरियों का स्वतः ही उदय होता है पंचदसी कार सान माधव ने इस तरह के पुरुषों की वासना शून्यता तथा योग प्राप्ति इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करते हुए कहा है कि इस प्रकार अद्भुत ऐश्वर्यों को प्राप्त करने पर भी उनके हृदय में लीस मात्र वासना न रहने के कारण वे कभी भी उन शक्तियों को प्रयोग नहीं करते संसार में जैसी स्थिति में रहते हुए मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है उस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात भी वह उसी हालत में दीन व्यतीत करता रहता है क्योंकि सब प्रकार से चित्त वासना शून्य होने के कारण समर्थ होता हुआ भी वह स्थिति को बदलना किंचित मात्र भी आवश्यक नहीं समझता केवल अधिकारी पुरुष वर्ग लोक कल्याण साधन के निमित्त विशेष अधिकार या शक्ति को लेकर आविर्भात होने वाले पुरुष की पूर्णतया ईश्वरक्षाधीन रहकर बहुजन हिताय कभी कभी उन शक्तियों का प्रयोग किया करते हैं पूर्वोक्त शास्त्रीय बातों को ध्यान में रखते हुए श्री रामकृष्ण देव के तत्कालीन जीवन का पर्यवेक्षण करने पर उनकी उस समय की विचित्र अनुभूतियों को सम्यक रूपेण न होने पर भी अधिकांश रूप से समझा जा सकता है इस प्रकार पर्यवेक्षण द्वारा हमें यह विदित होता है कि हृदय से सब कुछ भगवत चरणों में समर्पण करने के फलस्वरूप सब प्रकार की वासनाओं से मुक्त होने के कारण ही इतने अल्प समय में श्री रामकृष्ण देव के लिए ब्रह्म ज्ञान की निर्विकल्प भूमि में आरोह तथा दृढ़ प्रतिष्ठित होना संभव हुआ था साथ ही पूर्व जन्म के वृत्तांतों को जानकर उन्होंने यह स्पष्ट अनुभव किया था कि पूर्व पूर्व युगों में श्री राम तथा श्री कृष्ण रूप से आविर्भूत होकर जिन्होंने लोक कल्याण साधन किया था वे ही वर्तमान युग में पुनः शरीर धारण कर श्री रामकृष्ण के रूप में आविर्भूत हुए हैं लोक कल्याण साधन के निमित्त परवर्ती जीवन में उनके भीतर विलक्षण विभूतियों का नित्य प्रकाश दिखाई देने पर भी क्यों हम उन्हें स्वयं अपने शरीर तथा मन की तृप्ति के लिए कभी उन दिव्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए नहीं देखते हैं एवं किस तरह वे संकल्प मात्र से ही उन आध्यात्मिक तत्वों को प्रत्यक्ष करने की शक्ति दूसरों के अंदर जागृत करने में समर्थ होते थे तथा पृथ्वी के समस्त देशों में दिनों दिन क्यों उनके दिव्य प्रभाव का अपूर्व आधिपत्य विस्तृत हो रहा है इन विषयों को भी हम भलीभांति अनुभव कर सकते हैं अद्वैत भाव में दृढ़ प्रतिष्ठ होकर भावराज्य में आवरोहण करते समय श्री रामकृष्ण देव ने इस प्रकार अपने जीवन की भूत तथा भावी अवस्थाओं की सम्यक उपलब्धि की थी किंतु वे उपलब्धियाँ उनके भीतर सहसा एक ही दिन में उपस्थित हुई हो, हु। ऐसा प्रतीत नहीं होता हमारी धारणा है कि भावभूमि में अवरोहण करने के पश्चात एक वर्ष के अंदर उन्हें उन विषयों की यथार्थ उपलब्धि हुई थी श्री जगन्माता ने उस समय उनकी आँखों के सामने से एक के बाद दूसरे आवरण को हटाकर क्रमशः स्पष्ट तया उनको इन विषयों से परिचित कराया था वे सब उपलब्धियां उनके मन में एक साथ क्यों नहीं उपस्थित हुई इसके कारण के संबंध में हमें यह कहना पड़ेगा कि अद्वैत भाव में अवस्थित रहकर उस समय वे निरंतर गंभीर ब्रह्मानंद में निमग्न थे अतः उनका मन जब तक बाह्यवृत्तियों की ओर अग्रसर नहीं हुआ था तब तक उनके लिए न तो उन विषयों की उपलब्धि करने का अवसर था और न उस प्रकार की अभिलाषा का ही उदय हुआ था साधना के प्रारंभ में श्री रामकृष्ण देव ने श्री जगन से जो यह प्रार्थना की थी माँ मुझे क्या करना चाहिए यह मैं कुछ भी नहीं जानता तू मुझे जो सिखाएगी मैं वही सीखूँगा वह भी उस समय इस प्रकार से पूर्ण हुई थी अद्वैत भावभूमि में आरूढ़ होकर श्री रामकृष्ण देव को उस समय और एक विषय की भी उपलब्धि हुई थी उन्होंने यह हृदयंगम किया था कि अद्वैत भाव में सुप्रतिष्ठित होना ही समस्त साधनों का चरम लक्ष्य है क्योंकि भारत में प्रचलित समस्त मुख्य धर्म संप्रदायों के मतानुसार साधन कर उन्होंने इससे पूर्व यह अनुभव किया था कि प्रत्येक साधन ही उक्त भूमि की ओर साधक को अग्रसर करता रहता है इसलिए अद्वैत भाव के विषय में पूछने पर बारंबार वे हमसे यही कहा करते थे वह तो अंतिम बात है रे अंतिम बात ईश्वर प्रेम की चरम परिणति में स्वतः ही वह भाव साधक के जीवन में आकर उपस्थित होता है समस्त मतों के अनुसार ही उसे अंतिम बात समझनी चाहिए एवं जितने मत हैं उतने ही पथ हैं इस प्रकार से अद्वैत भाव की उपलब्धि कर श्री रामकृष्ण देव के हृदय में असीम उदारता का विकास हुआ था ईश्वर प्राप्ति को ही मानव जीवन का लक्ष्य मानकर जो शिक्षा प्रदान करते हैं उन समस्त संप्रदायों के प्रति उनकी अपूर्व सहानुभूति का उदय हुआ था किंतु उस प्रकार की उदारता तथा सहानुभूति संपूर्णतया उनकी निजी संपत्ति है एवं इससे पूर्व किसी भी युग में उच्च का कोई भी साधक उनकी तरह पूर्ण रूप से उस वस्तु को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हुआ था इस बात को सर्वप्रथम वे नहीं समझ पाए थे दक्षिणेश्वर के काली मंदिर तथा प्रसिद्ध तीर्थों में विभिन्न संप्रदाय के प्रवीण साधकों से मिलकर क्रमशः उन्हें इस बात की उपलब्धि हुई थी किंतु तब से किसी को धर्म के विषय में पक्षपात करते हुए देखते ही उन्हें महान कष्ट होता था तथा उस हीन बुद्धि को दूर करने के लिए वे सर्वथा सचेष्ट होते थे